यो ब्रह्म विदधा पूर्वं यो वे वेद प्रयणोति तस्म तंहबुद्धि प्रकाशम मु वै शह प्रपदे ओ शाति शांति शांति ही शंकरं शंकराचार्यं शिशराचार्यवं बादरायनम सूत्रभाष्य पुनः भगवुनपुन ईश्वर गुररात्मे मूर्ति भेद विभागिने वोमदव्यादेहाय दक्षिणा नम शाति शाति शांति भगवान भाष्यकार के द्वारा विरचित तत्वबोध नामक ग्रन, प्रकरण ग्रंथ की चर्चा हम लोग कर रहे हैं तत्वबोध में आत्मा का स्वरूप बताते समय एक पंचकोषातीत यह सच्चिदानंद स्वरूप का विशेषण था इसमें पंचकोश कौन है इसे बताते हुए पहले नाम मात्र से पंचकोशों को बताया गया अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश तथा आनंदमय कोश। और इन पांचों कोशों का लक्षण बताया गया इन पांचों को, कोशों का लक्षण घटता है तीन शरीरों में स्थूल शरीर में अन्नमय कोष का लक्षण समन्वित होता है तो सूक्ष्म शरीर में तीन कोशों का लक्षण समन्वित होता है सूक्ष्म शरीर है सत्रह तत्वों का समूह इस सत्रह तत्वों के समूह के अलग अलग तीन समूह बनाते हैं एक दशक और दो सटक तो दशक कर्मेंद्रिय पंच तथा पंच प्राण इनका एक दशक बना उसका नाम हुआ प्राणमय कोश मन तथा ज्ञानेन्द्रिय इन छे का एक षटक बना उसका नाम हुआ मनोमय कोश बुद्धि और ज्या, पांच ज्ञानेंद्रिय एक षटक यदि बुद्धि से निर्धारित करते हैं सत्र तत्वों में से ही तो उसका नाम होता है विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोष है मुख्य रूप से उसमें कारण शरीर है और सूक्ष्म शरीर अंत मन भी है आनंदमय कोष के साथ अंतकरण भी है ना सुसुप्ति के समय भी अंतकरण सामान्य रहता है उसमें चिदाभास के तरह आनंदाभास भी होता है उस आनंदाभास को कहा गया सामान्य आनंद वह आनंदमय कोष की तैत उपनिषद के अनुसार आत्मा है तो जिसमें चिदाभास पड़ा, वह अंतकरण सामान्य भी बना हुआ है अपंचकृत पंच महाभूतों से ही इसलिए उसे भी भौतिक कहा जाएगा और उसमें जो अहम वृत्ति है उसका आलंबन कारण शरीर है अज्ञान और वह अज्ञान अभौतिक है यानी भूतों का कार्य नहीं है अपितु भूतों का कारण है इसलिए क्या हो जाएगा आनंदमय कोष को उभय रूप माना जाएगा भौतिक भी अभौतिक भी भौतिक है अंतकरण सामान्य को लेकर के तथा अहम वृत्ति को लेकर के सुसुप्ति के समय अहम वृत्ति रहती है ना और उसका आलंबन आत्म, शुद्ध आत्म स्वरूप नहीं होता आत्मस्वरूप की उपाधिभूत तो कारण शरीर होता है वो कारण शरीर भी अनात्मा है अनात्मा को विषय करने वाली अहम वृत्ति का नाम क्या है अहंकार तो सुसुप्ति में भी अहंकार रहता है कारण शरीर को आलमन बना करके और अंतकरण सामान्य भी है वहां पर और उस अंतकरण सामान्य में चिदाभास तथा आनंदाभास है तो वो जो अंतकरण सामान्य और अहंकार ये अपीकृत पंचभूतों का भूतों के सम्मिलित तत्व गुण का कार्य है इसलिए भौतिक है तो भौतिक भी कुछ अंश आनंदमय कोष में है और कुछ अभौतिक अंश है वो अज्ञान और स्वप्न तथा जागृत में भी आनंदमय कोष होता है स्वरूप का अज्ञान मात्र सुसुप्ति में होता हो रहता हो और जागृत स्वप्न में स्वरूप का अज्ञान नहीं हो ऐसी बात नहीं है अपनी सच्चिदानंद रूपता का अज्ञान जैसे नींद में है सुसुप्ति में है ऐसा स्वप्न में भी और जागृत में भी हम नहीं जानते हैं अपनी सच्चिदानंद रूपता को तो सच्चिदानंद रूपता के अज्ञान का ही नाम है कारण शरीर तो सुसुप्ति के समय जैसे कारण शरीर है ऐसे जागृत और स्वप्न में भी कारण शरीर है लेकिन सुसुप्ति में कारण शरीर बाकी सब व्यापार सूक्ष्म शरीर तथा स्थूल शरीरों से रहित तो अकेला है और सूक्ष्म शरीर अंतपाती अंतकरण है वहां पर लेकिन वो भी निर्व्यापार है सामान्य अंतकरण का अर्थ होता है निर्व्यापार अंतकरण अंतकरण का व्यापार क्या है क्रिया मन की संकल्प विकल्पात्मक क्रिया है उसे कहा जाता है मन का व्यापार और ये जो संकल्प विकल्प है वह सुसुप्ति में नहीं रहता सुसुप्ति में कोई संकल्प होता है क्या और विकल्प भी नहीं होता तो संकल्प विकल्प रहित जो अंतकरण उसे कहा गया सामान्य अंतकरण वो सुसुप्ति में है यानी सब व्यापार सूक्ष्म शरीर से भी और स्थल शरीर से भी रहित केवल कारण शरीर है वहां पर और स्वप्न अवस्था में कारण शरीर के साथ साथ सब व्यापार मनात्मक वासना में जगत रहता है ना नासना एक प्रकार से संस्कार है वो संस्कार का कार्य है संकल्प विकल्प तो स्वप्न में संकल्प विकल्प भी रहता है यानी मन का सब व्यापार रहता है क्रिया रहती है तो सब व्यापार जो मन रूप अंतकरण क्या अंतकरण है उसके साथ कारण शरीर रूप अज्ञान वहां पर रहता है कहा स्वप्न में और जागृत में सूक्ष्म शरीर अंतपाति प्रत्येक तत्व सब व्यापार होता है सत्रह तत्वों में से और स्थूल शरीर भी सब व्यापार होता है स्थूल शरीर की भी क्रियाएं होती है कि नहीं तो इसलिए सब व्यापार स्थूल शरीर एवं सब व्यापार सूक्ष्म शरीर के साथ अंत स्वरूप विषयक अज्ञान रूपी कारण शरीर रहता है जागृत अवस्था में और इनमें इसलिए आनंदमय का जागृत और स्वप्न में निरंतर अनुभव नहीं होता गहरी नींद में तो जब तक है तब तक सुख से सोया ये अनुभव होता है दुख का अनुभव नहीं होता तो गहरी नींद में सामान्य अंतकरण में अंतक आनंदाभास ही होने से तो वहां तो पूर्ण रूप से आपको आनंदमय कोश की अनुभूति होगी लेकिन स्वप्न में अनुकूल पदार्थ के वासना में अनुकूल पदार्थ के दर्शन प्राप्ति तथा लाभ भोग से क्रमत प्रिय मोद प्रमोद वृत्ति होगी और उस वृत्ति से युक्त स्वरूप विशेष अज्ञान रहेगा स्वप्न में और जागृत में भी प्रिय मोद प्रमोद रूप जो अंतकरण की वृत्ति विशेष है जिनको सुख कहा जाता है <coughs> व्यावहारिक जाग्रत अवस्था के स्थूल पदार्थों के दर्शन से प्राप्ति से और भोग से होने वाली अंतकरण की प्रियमोद प्रमोद रूपा जो वृत्ति है उससे युक्त स्वरूप विषयक अज्ञान रहेगा तो जब वह अज्ञान प्रियमोद प्रमोद वृत्ति से युक्त होगा उस समय तो आनंदमय कोश की अनुभूति जागृत में भी और स्वप्न में भी होगी और लेकिन आनंदाभास तो वहां रहेगा ही अंत सामान्य जागृत और स्वप्न में भी होने से लेकिन वो सामान्य जो है विशेष से आवृत्त होता है जब हमारी विशेषाकार ही वृत्ति रहती है जब घट को ही देखते हैं तो घटाकार वृत्ति से मृतिकाकार वृत्ति अभिभूत मानी जाती है कार्यग्राही ही जिसका चित्त है वह कार्य में अन्वित जो कारण है उस कारण का ग्रहण नहीं कर पाता जब कारण को ग्रहण करेगा केवल कारणाकार होगा तो माना जाएगा सामान्य स्वरूप विषयक है वो और घट कसोरा कुल्लड़ आदि के कार्य विशेष का ही मात्र ग्रहण करेगा मृतिका के तो उस समय मृतिकाकार वृत्ति नहीं होगी वहां विद्यमान मृतिका होने पर भी गृहित नहीं होगी ऐसे ही प्रतिकूल पदार्थ के दर्शन प्राप्ति तथा भोग से प्रियमोद प्रमोदादि से विपरीत जो वृत्तियां हैं उन वृत्तियों से आनंदा भास सामान्य जो आनंद है वह आवृत्त रहता है इसलिए जब पापात्मक प्रारब्ध फलोन्मुख होता है अंतकरण में प्रिय प्रतिकूल पदार्थों के दर्शन लाभ तथा भोग से प्रियादि से विपरीत वृत्तियां बनती हैं उस समय आनंदाभास होने पर भी यानी आनंद सामान्य होने पर भी उसकी अनुभूति नहीं होगी वो अभिभूत रहेगा ढका हुआ रहेगा तो इस प्रकार ये पांच कोष हुए उसमें से आनंदमय कोष तो भौतिक अभौतिक उभय रूप हुआ और बाकी चार कोष भौतिक ही हैं, अन्नमय कोष भूतों का कार्य है और तीन जो है प्राणमय मनोमय विज्ञान में यह सूक्ष्म भूतों का कार्य है सूक्ष्म भूतों के कार्य को भी भौतिक कहा जाएगा स्थूल भूतों के कार्य को भी भौतिक ही कहा जाएगा तो पांचों कोश एक प्रकार से भौतिक है कारण शरीर भौतिक अभौतिक उभय रूप है इसलिए भौतिक भी कहा जाएगा उसे अब ये जो कोश है पांचों संसार में मनुष्य के विवक्षा भेद से कहीं चार भेद करते हैं कहीं तीन भेद करते हैं कहीं दो भेद करते हैं चार भेद करते हैं उस समय पामर विषयी जिज्ञासु और मुक्त जब तीन ही करेंगे तो अविवेकी के तीन भेद होंगे वो तीन भेद कौन राजस, सात्विक राजस तामस सत्वगुण अधिक है जिसमें उसे सात्विक मनुष्य कहा जाएगा जिसके शरीर इंद्रिया तथा मन की प्रवृत्ति सत्वगुण से प्रेरित होकर के हो रही है सात्विक हो रही है उसे कहा जाएगा सात्विक मनुष्य रजह प्रधान प्रवृति वाला राजस तमह प्रधान प्रवृति वाला तामस और दूसरा जब दो ही भेद करते हैं विवेकी अविवेकी इस रूप से दो भेद तो ये पंचकोश विवेकी को भी प्रतीत होते हैं अविवेकी को भी प्रतीत होते हैं विवेकी यानी वेदांती ज्ञानी मुक्त और अविवेकी है अज्ञानी इन दोनों को भी पंचकोशों की प्रतीति होगी लेकिन जो अज्ञानी है उसके पंचकोशों की प्रती उसे जो हो रही है वह अहंतया होगी मैं के रूप में होगी अन्नमय कोष को ईदंग के रूप में न देख करके अहंतया ग्रहण करेगा मैं मनुष्य हूं मैं श्वासोश्वास ले रहा हूं का मतलब प्राण हूं प्राण में तादाद में अभिमान करके ही श्वसनादि व्यापारवान हो सकता है मैं संकल्प विकल्प कर रहा हूं तो अंतकरण में अहम अभिमान करके ही ऐसा कर सकता है ये मेरा निश्चय है ये अभिमान भी बुद्धि में विज्ञान में कोष में तादात्म्य अभिमान करके ही कर सकता है मैं सुखी हूं सुख से सोया ये अज्ञान में तादात्म्य अभिमान करके ही कर सकता है तो इस प्रकार पांचों कोष की प्रतीति अविवेकी को यानी भ्रांत पुरुष को भी हो रही है अविवेकी भ्रांत अध्यासवान ये पर्यावाचक शब्द हैं और जो विवेकी हैं विवेकी ज्ञानी मुक्त उसे भी पंचकोशों की प्रतीति होगी लेकिन मय के रूप में नहीं मुक्त कौन है जो अपने आप को पांचों कोषों से अतीत समझ रहा सच्चिदानंद मैं हूं शुद्ध सच्चिदानंद को मैं के रूप में करामलक अनुभव करने वाले का नाम है मुक्त विवेकी ज्ञानी उसे ये पांचों कोष प्रतीत होंगे लेकिन मैं के रूप में नहीं ईदंग के रूप में वह पांचों कोषों का साक्षी रहेगा जैसे अवस्थात्रय का साक्षी है ऐसे पांचों कोषों का साक्षी है उसे मदीयम शरीरम मदिया प्राणा मदीयम मनहा मदीया बुद्धि मदीयम अज्ञानम मदीय शब्द का अर्थ होता है मेरा आत्मीय आत्मा नहीं आत्मीय मेरी उपाधि अन्न कोश है न कि मैं अन्न को कोश हूं प्रारब्ध का फलोपभोग करने के लिए भोगायतन के रूप में प्रारब्ध से प्राप्त मुझे अन्नमय है कोष ऐसे भोगोपकरण के रूप में प्राप्त हैं सूक्ष्म शरीर भोक्ता तथा तो भोगोपकरण के रूप में और सच्चिदानंद रूप को मैं नहीं जानता हूं ये मेरा सच्चिदानंद रूप विषय अज्ञान है आनंदमय कोश ये पांचों कोश मुक्त को भी ज्ञात हो रहे हैं लेकिन अपनी उपाधि के रूप में अपने से भिन्नता जो अपना है उसे कहा जाता है मदीय आप स्वयं अपने हैं या आप हैं स्वयं है, आप हैं और ये कापी और पेन वो मदीय है उसे कहा जाएगा मेरी पेन मेरी कापी मेरा तत्व विवेक नामक ग्रंथ मेरा स्वाध्याय कक्ष मेरा आवास कक्ष जैसे होता है ऐसे पांचों कोष विवेकी को मदीय के रूप में ज्ञात होंगे यानी मेरे इस रूप में प्रतीत होंगे न कि मैं के रूप में और भ्रांत पुरुष को अविवेकी को मैं के रूप में ये पांचों कोष प्राप्त होंगे और प्राप्त होगा पंच कोषों संबंधी जो है वो रूपे न ज्ञात होगा हम प्रश्न क्या है इसमें प्रश्न पूछना उदाहरण देखकर के ज्यादा होने से समय सबका हो जाता है ना केवल प्रश्न हाँ मुक्त मुक्त करेगा मैं के रूप में मुख्य आत्मा को संबोधित गृहित और बाकी जो मिथ्या आत्मा है और गौण आत्मा है उसको मदीय के रूप में मुक्त आत्मा को ये गृहित होंगे ओह उदाहरण देकर के प्रश्न करने से सीधे सीधे प्रश्न कर लो तो जैसे ही उदाहरण हो गया <laughs> तो ज्ञानी को पंचकोश की मदीय के रूप में अनुभूति होती है पांचों कोषों की मदीय का मतलब मेरे जो मेरा होगा वो मैं नहीं हूंगा तो मैं के रूप में केवल सच्चिदानंद ज्ञानी के अनुभव में आता है और मेरे के रूप में बाकी पंचकोश आते हैं इसे यहां पर कह रहे इसलिए इनमें अनात्मत्व है जैसे मेरा मकान तो मकान अनात्मा है ऐसे मेरा शरीर मेरा मन मेरे प्राण इनमें इनकी भी प्रतीति पांचों कोशों की मेरे के रूप में हो रही है इसी को संस्कृत में मेरे को कहा जाएगा मदीय और जो मदीय होगा वह मैं नहीं हूंगा और मैं यानी आत्मा तो जो मदीय होगा वह अनात्मा होगा तो पंचकोश अनात्मा है इसे कह रहे हैं आगे भाष्कर भगवान कि ये कोश पंचक मदीय शरीर मदीया प्राण मदीय मनो मदीया ज्ञायते ज्ञायते कौन सा लकार है लट कितने वाच्य होते हैं लकार कितने अर्थ में आता है दो ही तीन होते हैं तो ज्ञायते ये कर्तवाच्य है कि कर्मवाच्य है कि भाववाच्य है कर्मवाच्य कर्मवाच्य कर्म में जो कर्म का बोधक पद होगा वाक्य में उसमें कौन सी विभक्ति आती है प्रथमा तो ये जो प्रथमांत कौन है यहां पर ये तत्कोश कोश पंचकम च मदीयत्व नै ज्ञाते ऐसा नुए करिए तत्त पंच, कोश पंचकम च मदीयत्व नै ज्ञाते का अर्थ निकलेगा ये जो पांच कोशों का समूह है इसे कहा जाएगा कोश पंचक पंचक का पांच का समूह और किन पांच का समूह तो कोशों का पांच कोशों का समूह ये कोश पंचकम शब्द का अर्थ निकलेगा और ये जो पांच कोशों का समूह है ज्ञाएते ज्ञात हो रहा है किसको जिसके पास शास्त्रीय दृष्टि है आत्मात्म विषयक किसके पास शास्त्रीय दृष्टि है आत्मात्म विषयक विवेकी के पास तो इसलिए विवेकी को कहा जाएगा शास्त्रीय दृष्टि वाला और शास्त्रीय दृष्टि से यह पंच कोष ज्ञात हो रहे हैं लेकिन शास्त्र दृष्टि से पंचकोषों को देखेंगे तो किस रूप में दिखेंगे मय के रूप में या मदीय के रूप में इसलिए मदीयत्व नहीं इसमें जो एवकार जुड़ा है वो एवकार व्यावर्तक है किसका एवकार होता है व्यावर्तक व्यावर्तक किसको व्यावर्तक का अर्थ क्या होता है व्यावर्तक यानी व्यावर्तक कहते अलग करने वाले को तो वार व्या, व्यावर्तक है किसका व्यावर्तक है तो अविवेकी को जिस रूप में कोषपंचक ज्ञात होता है उस रूप का तो अविवेकी को कोषपंचक किस रूप में ज्ञात होता है अहंतया इसलिए मदीयत्व न एव यहां पर जुड़ा हुआ जो एवकार है वह बताएगा कि उसका व्यावर्त्य होगा वो किसको अलग करेगा अहंतया इसको अविवेकी को जिस रूप में ज्ञात हो रहा है कोषपंचक उस रूप का व्यावर्तक हो जाएगा एवकार मैं के रूप में कोष पंचक विवेकी को ज्ञात नहीं होता है ये एवकार का अर्थ होगा फिर किस रूप में ज्ञात होता है तो मदीयत्व न मेरे इस रूप में अविवेकी को विवेकी को पंच कोशों का ज्ञान होता है इसलिए कहा कि एतत् कोषपञ्चकम् पंचकम मदीयत्व न्यायते तो कर्मवाच्य में कर्ता का बोधक जो पद होगा वह होता है तृतीयांत कर्त बोधक शब्द से तृतीय विभक्ति आती है यहां तृतीयांत कौन है वो, वो कर्ता है वो तो यद्यपि तृतीया है लेकिन वो करता नहीं है वो तो इतम भावार्थ में तृतीया है मे, मेरा शरीर इस रूप से ऐसा बताया जा रहा ईदन तया मदी त्वे न का है और कर्ता हो जाएगा दो ही करता है विवेकी अविवेकी तो विवेकी को अहंतया ज्ञात होता है तो जब एक तत्कोश पंचकम अहंत ज्ञाते तो उसका कर्ता हो जाएगा अविवेकी भी अविवेकी को अहंतया ज्ञात होता है और यहां कर्ता कौन होगा विवेकी तो तृतीयांत विवेकी पद का प्रयोग करिए न होने पर भी विवेकी भी एक तत्त कोश पंचकम मदीय ते ज्ञाते तो जो विवेकी हैं, शास्त्र दृष्टि हैं, उनके द्वारा कोश को मदीय इस रूप से ही जाना जा, जाना जा रहा है यह अर्थ निकलेगा वो कोश कौन है तो अन्नमय मनोमय इत्यादि तो उनमें बताया जा रहा एक एक का नाम ले करके कि मदियम शरीरम अन्नमय कोष का लक्षण स्थूल शरीर में घटाना इसलिए शरीरम शब्द का अर्थ है अन्नमय कोष जिसमें अन्नमय कोष का लक्षण घटेगा वह अन्नमय स्थूल शरीर में घट घटा है समन्वित हुआ है अन्नमय कोष का लक्षण इसलिए मदियम शरीरम का अर्थ है मदियम अन्नमय अन्न मदीय अन्नमय कोश इस रूप में अन्नमय कोष जाना जा रहा है विवेकी के द्वारा और ये आपका आगे है मदिया प्राणा पांचों प्राण और ये कर्म इंद्रिय पंचक ऐसे दस प्राण शब्द से मुख्य प्राण भी लिए जाते हैं पांच और इंद्रियों के लिए भी प्राण शब्द का प्रयोग होता है इसलिए प्राणा शब्द से प्राणमय कोश जिनका नाम है सूक्ष्म शरीर अंतपाती दस तत्वों के समूह को प्राणमय कोश कहा जाता है नसो लीजिए प्राण शब्द से तो मदिया प्राण का मतलब मेरे कर्मेन्द्रिय तथा प्राण इस प्रकार प्राणमय कोष भी मदीयत्व रूप से ही विवेकी को ज्ञात हो रहा है अहंतया नहीं और मदियम मन तो मन खाली मन मनोमय कोष नहीं है उसमें प्रधान मन है और बाकी ज्ञानेन्द्रिय पंचक भी है ना छे समूह छह तत्वों का जो समूह सट का उसका नाम है मनोमय कोश इसलिए मन शब्द से उपलक्षण विधाया बाह्य ज्ञानेन्द्रियो को भी लेकर के मदियम मन से लिए गए लिया गया मनोमय कोष और मदीया बुद्धि ही बुद्धि को भी उपलक्षण विधया व्ञापक मानना ज्ञानेंद्रिय का भी ज्ञानेंद्रिय पंचक और बुद्धि ये शटक का नाम है विज्ञानमय कोश वो भी मदीयत्व रूपे न शास्त्र दृष्टि पुरुष को ज्ञात हो रहा और मदीयम अज्ञानम अज्ञान शब्द से अकेला अज्ञान नहीं लेना प्रिय मोद प्रमोदादि प्रियमोदादि वृत्तिमत अज्ञान ये आनंदमय कोष है और यह आनंदमय कोष भी शास्त्र दृष्टि पुरुषों को मदीयत्व रूपेण ही ज्ञात होता है ये मेरी उपाधिभूत पांच कोष हैं मैं इनसे अलग इनका साक्षी हूं ये निश्चय जिसका है वो है शास्त्र दृष्टि शास्त्र यानी वेदांत शास्त्र और वो वेदांत शास्त्र प्रतिपाद्य आत्मात्मा का स्वरूप सुस्पष्ट है अंधकार और प्रकाश के तरह जिसको उसे कहा गया शास्त्र दृष्टि और इस शास्त्र दृष्टि पुरुष को मदयत्व रूपेण न ज्ञात हो रहा है का ज्ञात होने से ऐसा ज्ञात होने से हुआ क्या तो कहा इनमें अनात्मत्व तो का निश्चय होगा ये आत्मा नहीं होगा जो जो मदीयत्व रूपेण ज्ञात होगा वह अनात्मा है यत्र मदीयत्वम तत्र अनात्मत्वम ये व्याप्ति होगी इसमें अनात्मत्व तो व्यापक है और मदीयत्व न्याय मानत्व तो कहो या मदीयत्व तो कहो व्याप्य है तो व्याप्य का स्वभाव होता है वह व्यापक के बिना नहीं रहता व्याप्य जो धुआं है वह अपने व्यापक अग्नि के बिना कहीं नहीं रहेगा यदि दिखता है कहीं तो निश्चित ही वहां अग्नि भी है इसलिए तो व्याप्य को व्याप्य को देख करके व्यापक का अनुमान किया जाता है ना तो मदीयत्व रूप व्याप्य इन पांचों कोषों में रहा मदीयत्व का व्यापक कौन है हा तो मदीयत्व व्याप्य है अनात्मत्व का अनात्मत्व का व्याप्य मदीयत्व पांचों कोशों में रहा तो अविवेकी को भले ही इन पांचों कोशों में आत्मत्व बुद्धि हो रही हो लेकिन है वहां अनात्मत्व मदीयत्व का व्यापक वो गृहित नहीं हो रहा है जैसे दूर से पर्वत में धूम दिख रहा है अग्नि नहीं दिख रहा है लेकिन अभी तक जहां जहां भी धुए को देखा अग्नि के साथ ही देखा है तो एक निश्चय होता है कि यत्र धूम तत्र अग्नि तो पर्वत में धूम दिख रहा है तो निश्चित है कि वहां भी भले ही दूरतादि के कारण या कहीं पर्वत के पीछे वाले हिस्से में होने के कारण दृष्टि गोचर अग्नि नहीं हो रहा है लेकिन वहां अग्नि है ये अनुमिति होती है अनुमान प्रमाण से अनुमिति रूप प्रमा होती है ऐसे मदीयत्व यदि है तो बिना अनात्मत्व के मदीयत्व नहीं रहेगा और अभी अविवेकी को ज्ञात नहीं हो रहा है उसे समझाने के लिए ये कहा कि यदि वो आत्मा ही होता तो विवेकी को भी फिर आत्म रूप से ही ज्ञात होता जो अनात्मा है उसको मदीयत्व रूपे तुम भी जान रहे हो ये समझाने के लिए एक दृष्टांत यहाँ पर बताया जा रहा है गया जो मदीयत्व ज्ञात होगा वो अनात्मा होगा अर्थात अनात्मत्व का व्याप्य मदीयत्व है ये दिखाने के लिए दृष्टान्त वाक्य है कि तद यथा मदीयत् ज्ञातम कुंडल कटक गृहादिखम स्वस्म भिन्नम तथा मदीयत्व ज्ञातम आत्मा भवति आत्मा न भवति का मतलब अनात्मा है तो जैसे आभूषण जो कुंडल है उसको मैं मानते हैं या मेरा मानते हैं मेरा यानी मदीय तो कुंडल ये किसका आभूषण कौन से अंग का कौन से अंग के आभूषण को कुंडल कहते हैं हम हाँ, और कटक कटक उड़ीसा में उड़ीसा का आभूषण है <laughs> ऐसे तो कटक शहर उड़ीसा का आभूषण है भी लेकिन वो कटक शहर है और ये कटक है कंकण है और गृहादि घर और शब्द से बाकी सब ले लीजिए ये क्या होगा में अपने से यानी मदयत्व न ज्ञात हो रहा है इसलिए वह स्वस्मा है स्वस्मात् पंचमेन्त तो सोशब्द है इसका अर्थ है आत्मा यानी आत्मन हा भिन्नम कौन कुंडल कटक गृहादिकम स्वस्माम यानी अनात्मा है क्यों मदयत्व न ज्ञात हो रहा है इसलिए इसका अर्थ है जो जो भी मदीयत्व रूपेण ज्ञात होगा वह अनात्मा होगा तो पांचों कोष भी मदीयत्व रूपेण ज्ञात हो रहे हैं इसलिए वे अनात्मा है ये कहते हैं कि तथा अवदार्टान्त वाक्य बता रहे हैं इसको ता, तार्किक भाषा में कहा जाएगा निगमन पांच अवय वाक्य होते हैं ना प्रतिज्ञा हेतु उदाहरण उपनयन उपने और निगमन तो निगमन है दृष्टांत और वेदांत में कम से कम तीन होने चाहिए तर्क में तो पांच तीन कौन कौन प्रतिज्ञा हेतु दृष्टांत थीन होनी चाहिए तो ये निगमन वाक्य है कि तथा मदीयत्व न ज्ञातम आत्मा नवती तो जैसे मदीयत्व ज्ञात ये पंचकोष हैं, वैसे ही अनात्मा है आत्मा न भवती क्या मतलब अनात्मा है लेकिन भ्रांति से यदि अनात्मा को आत्मा समझना है भ्रांति है कि विवेक है भ्रांति है और कोई ये अनात्मा होता हुआ भी किरीट कुंडलादि के तरह अनात्मा होता हुआ भी इसे आत्मा समझ ले तो भ्रांति ही मानी जाएगी तो पंच कोष में से किसी भी कोष में अहम अभिमान ये भ्रांति है ये यहां पर बताया गया आत्मा का स्वरूप बताते समय सच्चिदानंद के अलग अलग तीन विशेषण थे जो भावात्मक विशेषताओं के व्यावर्तक थे स्थूल सूक्ष्म शरीरात व्यतिरिक्त पहला विशेषण अवस्था त्रय साक्षी दूसरा और तीसरा पंच इन तीनों का विवरण हो गया और इनका अर्थ बुद्धि में अच्छी तरह से जिसके सुनिश्चित हुआ दृढ़ हो गया निश्चय तो वह इन पांचों कोशों पा, तीनों शरीरों को पांचों कोशों को और इनकी अवस्था विशेष जो अवस्थात्रय हैं, इनको अपना धर्म नहीं मानेगा अवस्थाओं को और तीनों शरीरों को, को या पंचकोषों को अपना स्वरूप नहीं समझेगा अपितु अनात्मा समझेगा तो फिर वो आत्मा किसको समझेगा ये तीनों शरीर या पंचकोष आत्मा नहीं है जो अज्ञान अवस्था में मैं के रूप में भाष रहे हैं भ्रांतिकाल में तो आत्म, वास्तविक आत्मा कौन है फिर तो यह सच्चिदानंद तिष्टी स आत्मा शुद्ध जो सच्चिदानंद है वो आत्मा है इन तीनों शरीरों से पांचों कोशों से अतिरिक्त और तीनों अवस्थाओं का साक्षी जो सच्चिदानंद है वह शुद्ध स्वरूप है ये यह यहां पर बताया जा रहा है पहले आत्म विषय प्रश्न है कि तरही आत्मा कह तरही शब्द का अर्थ होता है तप तो हिंदी में तरही संस्कृत है उसका हिंदी तदा तरही यानी तप्तो आत्मा कह यदि तीनों शरीर आत्मा नहीं है पंचकोश आत्मा नहीं है तो आत्मा कौन है फिर आत्मा का वास्तविक स्वरूप क्या है तो कहते है सच्चिदानंद स्वरूप तर ही कह आत्मा इसका उत्तर दिया सच्चिदानंद स्वरूप यह स आत्मा केवल सच्चिदानंद ये आत्मा है नित्य ज्ञान और नित्य आनंद सत्कार अबाधित, अबाधित ज्ञान चेतन और अबाधित आनंद इसको कहा जाएगा आत्मा का स्वरूप इसी को ब्रह्म का स्वरूप भी बताया है सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म विज्ञानम आनंदम ब्रह्म इत्यादि वाक्यों में तो वही आत्मा है ब्रह्म और आत्मा तो अलग अलग नहीं ना पर्याय शब्द है दोनों ब्रह्म भी सच्चिदानंद को बताता है और आत्मा शब्द भी सच्चिदानंद रूपता को ही बताता आत्मा पदार्थ भी सच्चिदानंद है ब्रह्म पदार्थ भी सच्चिदानंद है इसका अर्थ है कि ब्रह्म और आत्मा अलग अलग नहीं एक ही का नाम है पानी और जल एक ही तत्व का नाम है शब्द दो हैं ऐसे ब्रह्म भूमा सत और आपका आत्मा इनका उपनिषदों में पर्याय के रूप में प्रयोग हुआ है सदैव सौम्य इदम अग्र आसीत इसमें सत्शब्द का अर्थ क्या है? और आत्मा वा एक एव आसीत नान्यत किंचत मिश्रत इसमें आत्मा एव में आत्मा शब्द का अर्थ भी क्या निकलेगा नहीं तो आत्मा पदार्थ भिन्न होगा सत्पदार्थ भिन्न होगा तब तो छांदोग्य उपनिषद तो बता रही है कि जगत की उत्पत्ति से पहले सत पदार्थ भी मात्र था और ऐत्रे उपनिषद बताएगी आत्मा ही था अरे आत्मा पदार्थ और सत्पदार्थ अलग अलग होगा यदि तब तो इन दो उपनिषदों का परस्पर विरोध होगा कि नहीं होगा एक कह रही है जगत की उत्पत्ति से पहले आत्मा था एक कह रही है जगत के उत्पत्ति से पहले सत था अरे आत्मा और सत अलग अलग दो पदार्थ होंगे तो निश्चित है कि इन दोनों श्रुतियों का परस्पर विरोध होगा इसलिए मानना होगा कि ये दोनों श्रुतियां आपस में एक दूसरे की संवादक हैं। न की विसंवादक हम्म परम तो बाद में लगाना पड़ा उपाधि को ही ब्रह्म की उपाधि को ही ब्रह्म समझने लगे तो परम लगाना पड़ा जैसे घी शब्द का अर्थ क्या है घी यानी गाय या भैस के दूध से दही जमा कर मथने के बाद निकला हुआ मक्खन और उससे गर्म करने के बाद बना हुआ जो है उसी को घी कहते थे ना लेकिन बाद में एक डालडा नाम की कंपनी आई थी आजकल आज मिलता है कि नहीं वो डालडा वो वनस्पति था तेल था एक प्रकार से लेकिन जम जाता था तो घी के विकल्प के रूप में उसका प्रयोग करने लगे लोग तो घी के विकल्प के रूप में प्रयोग करने लगे तो उसको भी घी कहने लगे वो भी घी और ये भी घी तो वास्तविक घी को कैसे ये करने के लिए फिर क्या करना पड़ा इसके साथ लगाना पड़ा देसी घी देसी नहीं तो पहले देसी नहीं कहा जाता था खाली घी लेकिन अब मक्खन से बना हुआ जो घी था उसके साथ देसी घी और वो डालडा घी उसको घी डालडा घी और ये जो बाद में फिर ये देसी घी में भी मिलावट शुरू हो गई तो शुद्ध देसी घी तो इसमें एक शब्द शुद्ध भी फिर देशी भी ये शब्द विशेषण के रूप में प्रयोग किए बिना केवल घी शब्द का प्रयोग करने से ही आज से दो चार सौ वर्ष पहले जिसको अभी शुद्ध देशी घी शब्द से कहा जा रहा है उसे समझते थे लोग खाली घी शब्द से ऐसा होता था ना ऐसे पहले आत्मा का मतलब ही सच्चिदानंद यानी ब्रह्म ही था उसको पर और ये सब लगाने की जरूरत ही नहीं है लेकिन फिर आत्मा की जो छाया है अंतकरण में पड़ी हुई चिदाभास और अंतकरण की उपाधिभूत जो ये पंचकोश हैं शरीर त्रय हैं, इनको भी आत्मा कहना शुरू कर दिया ब्रह्म की उपाधि को भी ब्रह्म कहने लगे गीता में ही ब्रह्म शब्द की का प्रयोग हुआ है ब्रह्म की उपाधि के लिए मम योनिर्मह ब्रह्म तस्मिन गर्भम दधा यहा महद्रह्म शब्द किसके लिए आया है अव्याकृत के लिए अव्याकृत के लिए वो ब्रह्म शब्द का प्रयोग है ब्रह्म की उपाधि के लिए अविद्या के लिए भगवान उसमें यानी वो तो जगत की परिणामी उपादान कारण कारणभूता प्रकृति है और उसमें और भगवान पिता है वो माता है तो क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का जो संयोग होना है वही उसमें गर्भाधान करना है तस्मिन गर्भम दधा तो अव्याकृत तथा ब्रह्म का संबंध हुआ उपाधि का तो उसको भी ब्रह्म शब्द से कहने लगे इसलिए परब्रह्म कहना पड़ रहा है नहीं तो खाली ब्रह्म और खाली आत्मा ये तो कहते सच्चिदानंद स्वरूप वो आत्मा है अब ये पूरा ही हो जाएगा पूर्वार्ध दो मिनट में कि सत किसको कहते हैं कहते सत किम तो कहते कालत्रयपि त्रेपी ये जो तीनों कालों में अबाधित रूप से रहे जिसका कभी अभाव न हो तीनों का अतीत काल में जो था वर्तमान में रहता है और भविष्य में भी रहेगा गीता का उपदेश प्रारंभ इसी से हुआ आत्मा को सत बताते हुए ही नत्व जातुनासम न जनाधिपा इससे अतीत काल में विद्यमानता बताई गई आत्मा की न चैवन भविष्या में इससे बताया गया कि वर्तमान उपाधि के न रहने पर भी हम नहीं रहेंगे ऐसा नहीं का मतलब भविष्य में भी है और वर्तमान में अस्तित्व के विषय में किसी को स्वयं के संशय नहीं होता का मतलब आत्मा सत है तीनों कालों में रहने वाला जो है वो आत्मा है और चित किम तो कहते है चित्त किस कहते हैं तो साधनांतर निरपेक्ष्य न स्वयं प्रकाशमानतया इतर पदार्थाओं भाषक यो किसी दूसरे की सहायता के बिना स्वयं भासमान हो रहा है और क्षेत्र को भी भाषित कर रहा है भाष्य जगत को भी अव्याकृत से लेकर के स्थूल शरीर पर्यंत समस्त भाष्य जगत को भी भाषित कर रहा है उसे कहा जाता है चित्त वो दूसरे का अवभाषक है और स्वयं प्रकाश है सूर्य जैसे स्वयं प्रकाश होता हुआ जगत का अवभाषक है गीता के तेरहवे अध्याय में सूर्य के ही उदाहरण द्वारा क्षेत्रज्ञ को क्षेत्र मात्र का अवभाषक बताया गया और अपने स्वरूप से ही अवभाषक है वो और आनंदह कह तो आनंद किसको कहते हैं तो कहते हैं सुख स्वरूप जो सुख स्वरूप है वो आनंद है एवं सच्चिदानंद स्वरूपम आत्मान विजानियात इस प्रकार तीनों शरीर पंच कोशे के साक्षी सच्चिदानंद को ही आत्मा मुमुक्षु समझे आत्मा मैं अपना वास्तविक स्वरूप सच्चिदानंद है ऐसा अनुभव करे तो उसका जो अपेक्षित मोक्ष है समूल अध्यास की निवृत्ति रूप वह उसे प्राप्त होगा अब उत्तरार्ध है इसकी चर्चा हम लोग कल से करते हैं ओम पूमद पूर्नम पूर्ण मिदम पूर्ण पूर्णस्य पूर्णमादाय तूर्ण शांति शांति शांति शंकरं शंकराचार्यं केशवं शराचार्य केशवम बादरायनम सूत्रभाष्य वंदे भगवत पुनः पुनः ईश्वरो गुररात्मे मूर्ति वो मवतव्यादेहाय दक्षिणामूर्त नमः ओं शांति शांति शांति